ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थात सूचित जो अर्थ है विषय तथा अधिकारी के विद्यमान होने से वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र ग्रंथ आरंभणीय है ये प्रथम वर्णक में अध्यास का वर्णन करते हुए भस्कर भगवान ने बताया द्वितीय वर्णक में पूर्व मीमांसा से वेदांत अगतार्थ होने से आरंभणीय है इसे तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अवतरण वाक्य लिखते हुए भाष्कर भगवान ने बताया वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्या इदम आदिमं सूत्रम इस वाक्य से और तृतीय वर्णक को प्रकारांतर से बताने के लिए सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो बताते हुए भगवान भाष्यकार अथ शब्द इस वाक्य में आनंतर्य अर्थ में है अनेक अर्थों में से अन्य अर्थों में नहीं है इसे बता रहे हैं तत्र अथ शब्द आनन्तरिया इत्यादि से ये चर्चा हम लोग कर रहे थे तीसरे वर्णक में ब्रह्मसूत्र के आरंभ विषयक संदेह प्रकारांतर से हुआ अधिकारी ब्रह्मसूत्र का वेदांत विचार का नहीं है यह पूर्व पक्षी का कथन है सिद्धांतिका कथन है वेदांत विचार का अधिकारी हैं अतः अधिकारी के भावाभाव को लेकर के ये संदेह हुआ अधिकारी ही नहीं होगा तो अनारंभणीय होगा ये पूर्व पक्ष का मत होगा और अधिकारी सिद्ध होगा तो वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभणीय होगा ये सिद्धांत है इसलिए व्यास जी ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अधिकारी का अस्तित्व बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है ये बताया गया आनंतर में अब ये अथ शब्द आनन्तर में अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में प्रयुक्त होने मात्र से अधिकारी का कैसे भाव सिद्ध होगा ये सब चर्चा भाष्य में विस्तार से आ रही है तो तत्र अथ शब्द आनन्तरिया परिगृह्य इस वाक्य में भाष्य के जो तत्र ये तत्रनाम है सर्वनामों का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श प्रकृत है अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र व्याख्यतया भाष्यकार भगवान के सामने इसलिए तत्र शब्द अथातो तो सूत्र का परामर्शक है ऐसा टीकाकार ने कहा का सूत्रे ते तत्र यानी सूत्रे तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जो प्रथम पद है अथ, अथ वह आनंतर्य अर्थक है तो अथ शब्द के अनेक अर्थ हैं उसमें से आनंतर्य अर्थ ही है तो अनेक अर्थक अथ शब्द को बताने वाला कोश का वाक्य एक टीकाकार ने यहाँ पर बताया मंगल अनंतर आरंभ प्रश्नकाशनीषु अथो अथा। अथ शब्द शब्दस्य बहो अर्थ सन्ती इस कोश पंक्ति के अनुसार अथ शब्द के अनेक अर्थ है लेकिन एक वाक्य में प्रयुक्त अनेकार्थक शब्द का एक ही अर्थ लिया जाता है तो इस अनेकार्थक अर्थ शब्द का यहां पर आनंदरिय अर्थ लिया जाएगा आरंभ रूप अर्थ भी हुआ करता है नाधिकार्थ ये वाक्य है अर्थ शब्द का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में आरंभ रूप अर्थ नहीं होगा ये बताने के लिए आरंभ अर्थ का निषेध करने के लिए इसका अवतरण है टीका में इसका। तत्र अथ शब्द यो तत्र अथ इत्यत्र सूत्रे यथा अथ शब्द आरंभार्थक योगशास्त्रम इति यहांअब अत्र किन्नश्यात सैत आह इति तो अवतरण में ये शंका बताई गई कि जैसे अथ योगानुशासनम इस योग दर्शन के प्रारंभ में प्रय। प्रयुक्त अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ शब्द योगानुशासन शब्दी तो योग शास्त्र के आरंभ का बोधक है ऐसे ही अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में ब्रह्म सूत्र के आरंभ का बोधक अथ शब्द को क्यों न माना जाए? जा प्रश्न हुआ इस प्रश्न के उत्तर में भाष्कर भगवान ने लिखा कि नाधिकार्थ परिगृहते ऐसा लगाना कि अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द अधिकार यानी आरंभार्थक नहीं है धिकार्थ इस वाक्य का अभिप्राय टीकाकार स्पष्ट कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि अयम आशय जिज्ञासा जिज्ञासापद ज्ञानेच्छा परम उत विचार लक्षकम् ये दो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जो जिज्ञासा पद है यह ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रूप अर्थ का बोधक है या लक्षणा से ब्रह्म ज्ञान अनुकूल विचार का लक्षक है बोधक है लक्षणा से इस प्रकार ये दो विकल्प करके पूछा जा रहा है तो उसमें से यदि प्रथम विकल्प लिया जाता है शक्यार्थ ब्रह्म ज्ञान की इच्छा ये शक्यार्थ हैं और ब्रह्म ज्ञान अनुकूल विचार ये लक्षार्थ हैं। तो यदि शक्यार्थ में अथ शब्द को जिज्ञासा पद को लिया जाता है तो कहते हैं कि आद्य अथ शब्द से ब्रह्मज्ञने आरभ्यते सूत्राथ तस्या अनारभ्यवात तो यदि अथ शब्द का पद का शक्यार्थ लेते हैं तो अथ शब्द का आरंभ रूप अर्थ करना असंगत हो जाता है अथ आद्य अथ शब्दस्य से आरंभार्थत्व आद्य जिज्ञासा पद का अर्थ करेंगे ब्रह्म ज्ञान की इच्छा ब्रह्म जिज्ञासा और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द को मानेंगे यदि आरंभार्थक तो ये अथ शब्द का आरंभ रूप अर्थ असंगत अर्थ हो जाएगा एक अर्थ है क्योंकि अर्थ ये निकलेगा अर्थ शब्दस्य आरंभार्थत्वे आरंभार्थत्व ब्रह्म ज्ञान इच्छा आरभ्य अर्थ शब्द आरंभार्थक होगा तो और जिज्ञासा पद का शक्यार्थ लिया जाएगा तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का आरंभ किया जाता है जैसे अथ योगानुशासनम सूत्र का अर्थ है योगशास्त्र का आरंभ किया जाता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का आरंभ किया जाता है ये जो सूत्रार्थ होगा तो ये सूत्रार्थ सुसंगत नहीं माना जाएगा असंगत अर्थ माना जाएगा तो कहते सूत्रार्थ स च संगत ये असंगत अर्थ होगा क्यों तो तस्या अनारभ्यवात तस्या जिज्ञासाया ब्रह्म ज्ञान इच्छाया ब्रह्म की इच्छा आरंभणीय नहीं है इच्छा तो होती है पुरुष प्रयत्न से उसे ये नहीं किया जाता तो तस्या अनाभ्यवाद तो नहीं प्रत्यधिकरण इच्छा क्रियते किंतु तया विचार ब्रह्म सूत्र में जो एक सौ अधिकरण है उनमें से प्रत्येक अधिकरण में कहीं ब्रह्मज्ञान की इच्छा का आरंभ नहीं किया जा रहा इच्छा नहीं की जा रही है अपितु ब्रह्मज्ञान की इच्छा मूल में है और उससे प्रयुक्त इच्छा के विषयभूत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अनुकूल विचार किया जा रहा है प्रत्यधिकरण में ब्रह्म ब्रह्मा ज्ञानानुकूल विचार तो हरेक अधिकरण है ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचारात्मक इच्छा के आरंभार्थक को कोई अधिकरण नहीं है इस दृष्टि से लिखते हैं कि प्रत्यधिकरण इच्छा नहीं न क्रियते किन्तु तया विचार ब्रह्मज्ञान की इच्छा से प्रेरित हुए इच्छा का विषयभूत जो ब्रह्मज्ञानात्मक प्रयोजन है उसे पाने के लिए तद अनुकूल विचार प्रत्यधिकरण में हो रहा है इसलिए जिज्ञासा पद का शक्यार्थ लेकर के अथ शब्द को आरंभ अर्थ में नहीं माना जा सकता ये कहा गया तो शक्यार्थ न लेकर के लक्षार्थ लिया जा जिज्ञासा पद का विचार ऐसा यदि कहते हैं तो द्वितीय पक्ष में अथ शब्द आरंभार्थक नहीं हो सकता द्वितीय पक्ष में भी इसे कहा जा रहा है कि न द्वितीय यानी ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचार ये लक्षार्थ सूत्र में लेते हैं जिज्ञासा पद का तो इस पक्ष में भी विचार अनुष्ठेय है कर्तव्य है इसलिए वहां कर्तव्य पद का अध्यय करना पड़ता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में कर्तव्य पद का अध्यय करके ही जिज्ञासा पद का लक्षार्थ उपन्न हो पाता है तो जब कर्तव्य पद का अध्यार करेंगे तो कर्तव्य पद ही आरंभार्थक है अध्यारित तो।, तो उसी से ब्रह्म ज्ञानानुकूल विचार आरंभ करना चाहिए अर्थ निकलता है आरंभ किया जाता हाँ। वहा अर्थ क... तो निकलता है लेकिन कर्तव्य पद का ही अर्थ निकलता है और न कि हाँ हाँ वो समान अर्थक हो जाएंगे हम्म हाँ हाँ तो वो ये कह रहे हैं कि न द्वितीय कर्तव्य पद अध्यारम बिना विचार लक्षकत्व अयोगा तो ब्रह्म जिज्ञासा पद ब्रह्म ज्ञान अनुकूल विचार का लक्ष्यकर्तव्य पद का अध्यार करके ही हो सकता है उसके बिना नहीं और जब कर्तव्य पद का अध्याय करते हैं लक्षार्थ लेने के लिए तो कहते अध्यारितेच चे नरंभोक्ते कर्तव्य पदे ये न तो कर्तव्य पद का अध्यार करने पर तेन यानी अध्यारित कर्तव्य पद से ही आरंभ रूप अर्थ का कथन हो जाने से अथ शब्द व्यर्थ हो जाएगा अर्थ शब्द का अर्थ आरंभ ये करना अनु, अनुपयुक्त होगा इसलिए आनंतरूप अर्थ का ही इसे वाचक माना जा अर्थ शब्द को ये कहा जा रहा है किंतु अधिकारी अर्थता आनन्तर्याथता युक्ता इति तो ब्रह्म सूत्र के अधिकारी की सिद्धि के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में प्रयुक्त अथ शब्द आनंदर अर्थक मानना ही उचित है सुसंगत है या अनंतर अर्थ सुसंगत अर्थ है विसंगत अर्थ है आरंभ रूप अर्थ, अर्थ अथ शब्द का तो इस प्रकार ये जो प्रथम वाक्य है भाष्य में तत्र अथ शब्द आनन्तरार्थ परिगृहते नाधिकार्थ अधिकारार्थ क्यों नहीं होगा इसके लिए भाष्कर भगवान ने मूल में ही हेतु बताया कि ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यवात कि जो ब्रह्म, ब्रह्म जिज्ञासा पद है इसका शक्यार्थ ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वह अनारंभणीय है अनधिकारी का अर्थ है अनारंभणीय वो आरंभणीय नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा वो होती है प्रयत्न से की नहीं जाती है अब ये मंगल इत्यादि का अवतरण है टीका में अधुना संभावित अर्थ दूषयति मंगल अथ शब्द आनंदअर्थ में ही इस सूत्र में उचित है आरंभा में नहीं ये बता दिया कहा ठीक है आरंभ अर्थ संगत नहीं हो रहा है तो आनंदर अर्थ भी न लेकर के अन्य अर्थ ले लो मंगल रूप अर्थ ले लो ये एक प्रश्न हुआ कि अधुना संभावितम अर्थांतर संभावित अर्थांतर है मंगल रूप अर्थांतर और उसमें दोष बताया जा रहा है अर्थ शब्द को मंगलार्थक नहीं कह सकते ये कह रहे हैं कि मंगल से चाक्यार्थे समन्वया भावात् जो अथ शब्द का मंगल रूप अर्थ करना चाहते हैं उन्हें भाष्कर भगवान कह रहे हैं अर्थ शब्द का जो मंगल रूप अर्थ आप करना चाहते हो वह मंगल रूप अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञासा इस सूत्र का जो अर्थ होगा वो कहलाएगा वाक्य अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है सूत्र वाक्य और इस सूत्र वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ में अर्थ शब्द के मंगल रूप अर्थ का अन्वय संभव नहीं है अन्वया भाव है ये कह रहे हैं कि वाक्यार्थे यानी सूत्रार्थे मंगल से यानी अर्थ शब्द का मंगल रूप अर्थ करोगे तो वह आ, समन्वित नहीं होता उसका समन्वयाभाव अथ शब्द का मंगल रूप अर्थ समन्वित नहीं होता है इसका व्या अर्थ करता है टीकाकार वाक्य वाक्यार्थो विचार कर्तव्यता वाक्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस वाक्य का अर्थ होगा वाक्य अर्थ वो है विचार की कर्तव्यता ब्रह्म विज्ञानुकूल विचार कर्तव्यता इसे कहा जाएगा वाक्यार्थ और नहीं तत्र मंगलस्य मंगल से कर्तृत्वादिना अन्वय अस्त तो ये जो विचार कर्तव्यता रूप अर्थ हैं इसमें अथ शब्द का मंगल अर्थ लेते हैं तो वो न तो मंगल का विचार की कर्तव्यता रूप सूत्रार्थ में कर्तृत्व अन्वय हो रहा है न तो कर्म रूप से अन्वय हो रहा है न तो कर्णादि रूप से अन्वय हो रहा है इसलिए अथ शब्द का यहां पर मंगल ये अर्थ भी नहीं किया जा सकता और उसका कोई खाली केवल मंगल रूप अर्थ होता है ये नहीं आगे भाष्कार भगवान कहते हैं कि अर्थांतर प्रयुक्त श्रवण मात्र से वो मंगल करता है तो पहले ये कहा कि वाक्य अर्थो विचार कर्तव्यता नहीं तत्र मंगलस्य मंगल से कर्तृत्वादिना अस्ति अस्ती ननु सूत्रकृता शास्त्राद अर्थांतर इत्यादि कावतरण है टीका में कि ननु सूत्रकृता शास्त्राद मंगलम कार्यम इति अथ शब्द प्रयुक्त इति कहते ब्रह्म सूत्र एक ग्रंथ है और ग्रंथकार को चाहिए ग्रंथ आरंभ में मंगलाचरण करें तो सूत्रकार भगवान व्यास जी को भी ब्रह्म सूत्र के आरंभ में मंगलाचरण करना होगा तो वो अथ शब्द मंगल रूप अर्थ में प्रयुक्त होगा तो माना जाएगा उनके द्वारा वो मंगलाचरण किया गया है ब्रह्म सूत्रकार का वो मंगलाचरण है ऐसा यदि कोई कहता है तो भाष्कर टीकाकार कहते हैं कि सत्यम सूत्रकार को मंगलाचरण करना चाहिए इसलिए अथ शब्द का प्रयोग मंगल के लिए किया है सूत्रकार ने ये यदि शंका करने वाले मंगल रूप अर्थ का आग्रह करने वाले कहते हैं तो ये कहते हैं सत्यम सिद्धांति यानी ठीक कह रहे हो सूत्रकार को मंगलाचरण करना चाहिए न तस्य अर्थो मंगलम तस् अर्थ शब्द का अर्थ मंगल है जैसे जल ये शब्द है उसका अर्थ पानी होता है घट एक शब्द है उसका अर्थ कंब गुरु आदिमान वस्तु विशेष है ऐसे अर्थ शब्द का ये मंगल रूप अर्थ विशेष है ऐसा नहीं तो कहते न तस्य यानी अर्थ शब्द से अर्थो मंगलम ओम मंगलाचरण में किया जाने वाला जो मंगल है वह अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है अपीतु कहते मंगल क्या होगा फिर तो किंतु तत्श्रवणम उच्चारण च मंगल कृत्यम करोती तत्श्रवणम इसमें भी तत्शब्द है अथ शब्द का परामर्शक तो तत्श्रवणम यानी अथशब्द का श्रवण अर्थ शब्द का उच्चारण ये मंगल रूप जो कृत्य प्रयोजन है उसका संपादक होता है हाँ। तो अधिकारी की सिद्धि नहीं हो पाएगी इसके लिए इसलिए भाष्कार भगवान ये आगे वाला वाक्य लिख रहे हैं कि अथ शब्द अन्य अर्थ में प्रयुक्त होगा जो अर्थ वाक्यार्थ में समन्वित होगा वाक्यर्थ में संगत अर्थ में प्रयुक्त जो अर्थ शब्द है उसका ग्रंथकार के द्वारा वा, वाक्यर्थ में अन्वित होने वाले अर्थ में ही उच्चारण करने मात्र से वह मंगल रूप अर्थ का प्रयोजन का संपादक होता है उसके लिए स्वतंत्र रूप से केवल अन्य अर्थ में प्रयोग न करके मंगल प्रयोजन के लिए ही अर्थ शब्द का उच्चारण की जरूरत नहीं है ये भाष्कर भगवान समाधान दे रहे हैं और पूर्व पक्ष जो शंका करने वाले वो कहते केवल मंगल अर्थ में ही प्रयुक्त कर लो तब तो वाक्य अर्थ में समन्वित नहीं होगा और भाष्कर भगवान कहते मंगल मंगलाचरण तो संपन्न हो जाता है वाक्यार्थ में आ, समन्वित होने वाले अर्थ में ही अर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके उच्चारण मात्र से ही मंगलाचरण संपन्न हो जाएगा वाक्यार्थ में समन्वित होने वाले अर्थ में अर्थ शब्द का उच्चारण मात्र से ग्रंथकार का मंगलाचरण संपन्न होगा श्रोताओं का अर्थ शब्द के श्रवण मात्र से मंगलाचरण संपन्न होगा इस दृष्टि से ये लिखते हैं कि न तस्य अर्थो मंगलम उसका अर्थ मंगल, मंगल मंगल है मंगलाचरण है ऐसा नहीं किंतु तत्श्रवणम उच्चारण च मंगल कृत्यम करोती मंगल रूप प्रयोजन का मंगल है कल्याण तो कल्याण रूप प्रयोजन का संपादक बन जाता है श्रवण और उच्चारण और तदर्थस्तु आनंतरियाम एवं तदर्थस्तु यहां भी तत्शब्द अथ शब्द का ही परामर्शक है कि अथ शब्द का अर्थ तो आनंतरीय ही होगा और आनन्तर्य रूप अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग करने मात्र से अर्थ शब्द मंगल का भी संपादक होगा यानी मंगला कल्याण रूप अर्थ का भी संपादक बन जाएगा हाँ। इस दृष्टि से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि अर्थांतर प्रयुक्त एवी अथ शब्द श्रुतिया मंगल प्रयोजनो भवती तो अर्थांतर प्रयुक्त इसमें अर्थ शब्द से लेना मंगल अर्थांतर शब्द से लेना मंगल से अतिरिक्त अर्थ आनंतरी रूप अर्थ और आनन्तरिय रूप अर्थांतर में प्रयुक्त जो अर्थ शब्द हैं वह ग्रंथकार के उच्चारण मात्र से ग्रंथकार के मंगल का और श्रोताओं के अथ शब्द के श्रवण मात्र से मंगल का संपादक होता है तो श्रुत्या ने श्रवण ना तो श्रवण मात्र से ही मंगल प्रयोजनों भवती मंगल रूप फल का संपादक बन जाता है थोड़ी टीका है भाष्य में जो अर्थांतर प्रयुक्त एवं ये अथ शब्द का विशेषण है ना इसका अर्थ करते अर्थांतर प्रयुक्त कहा कि अर्थांतर यानी आनंतरियम तो आनन्तर्य रूप अर्थ में प्रयुक्त अर्थ शब्द ही श्रवण मात्र से मंगल रूप प्रयोजन का संपादक बनेगा श्रुत्या शब्द का अर्थ कर दिया श्रवणे न कैसे तो कहते जैसे शंख ध्वनि तो शंख ध्वनि का वो भी एक शब्द है ध्वनियात्मक उसका अर्थ मंगल नहीं है लेकिन शंख ध्वनि का श्रवण मंगल रूप प्रयोजन का संपादक बनता है जैसे शंख श्रवण करना और वीणा का ध्वनि श्रवण करना तो शंख वीणा दी नाद श्रवण श्रवणवत ओंकार है अथ शब्द है इनके श्रवण मात्र से मंगल संपन्न होता है तो ओंकार अथ शब्द यो श्रवणम मंगल फलकम मंगल रूप प्रयोजन वाला है एक स्मृति का वाक्य बताया जा रहा है ओंकार और अथ शब्द श्रवण से मंगल रूप प्रयोजन के संपादक होते हैं ओंकारश्चाथ शब्द द्वावे तो ब्रह्मण कंठम भित्वा विनिरतो तस्मा मांगलिका उभाव आ, इति स्मरणात इतिभाव गीता का गीता में है कौन से अध्याय में सत्रवे में कौन सा श्लोक है सत्रवे अध्याय का कौन सा श्लोक है सत्ताईसवा थोड़ा देख लेना आप यहां से जा करके गीता का नहीं है तो ओंकारस शब्द से वहां तो ओम एक एक ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण आठवें श्लोक में आता है वो अलग बात है ये तो अलग स्मृति है तो ओंकार और अर्थ शब्द ये दोनों पहले ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं इसीलिए इनको माना जाता है मंगल संपादक मांगलिको यानी मंगल मंगल संपादको तो ननु प्रपंचो हाँ, ये पूरो प्रकृत अपेक्षायाच फलत आनन्तरीय अव्यतिरेका ये जो वाक्य आ रहा है इस वाक्य का अवतरण लिख रहे हैं ननु प्रपंचो मिथ्या इत्यादि से टीकाकार अभी तक यह बताया गया कि अर्थ शब्द अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में आरंभ अर्थ में नहीं है और मंगल अर्थ भी उसका स्वतंत्र खाली मंगल अर्थ ही नहीं है अपितु अनंत अर्थ है अब कहते हैं कि कहीं कहीं अथ शब्द पूर्व प्रकृत वस्तु की अपेक्षा वस्तुअतर का भी बोधक होता है वो भी उसका अर्थ लिया जाता है पूर्व प्रकृत वस्तु से अन्य वस्तु इस अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसे यहां पर अथातो तो में अथ शब्द आरंभार्थक नहीं है यदि मंगल अर्थ भी नहीं है तो वो पूर्व प्रकृत की अपेक्षा अन्य अर्थ इस अर्थ में अथ शब्द को माना जाए ये एक आशंका की जा रही है इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलत आनन्तर्य अव्यतिरेका ये वाक्य लिखा है हा वो जो था था था था। हाँ, तो, तो कोश में बताए थे उससे और भी ये निपात होने से निपाता नाम अनेकार्थत्वात अर्थत्वात्थ हाँ हाँ तो ये पूर्व प्रकृत वस्तु की अपेक्षा अर्थांतर वस्तु अंतर इस अर्थ में भी शिष्टों ने अर्थ शब्द का प्रयोग किया है ऐसे व्याज के इस सूत्र में अथशब्द का प्रयोग पूर्व प्रकृति की अपेक्षा वस्तुंतर इस अर्थ में माना जाए ये एक आशंका उस वाक्य के अवतरण के रूप में टीकाकार लिखते हैं ननु प्रपंचो मिथ्या इति प्रकृते सति अथ मत प्रपंच सत्य अर्थान्तरत्व अर्थो अथ शब्दो दृष्ट तथा अत्र कित पूर्वेति कहते हैं कि ननु प्रपंचो मिथ्या इति सती तो प्रपंच मिथ्या है ये है प्रकृता था कहीं विचार चल तो प्रपंच के मिथ्यात्व रूप मिथ्यात्व का प्रकरण है और उस प्रकरण में अथमतम प्रपंच सत्य एक विकल्पांतर आ गया कि अथमतम प्रपंच सत्य यहां पर प्रयुक्त जो अथ शब्द है यह पूर्व प्रकृत जो प्रपंच का मिथ्यात्व है उससे अर्थांतर भिन्न अर्थ पूर्व अर्थ से अर्थांतर सत्यत्व को बता रहा है प्रपंच के पूर्व अर्थ है प्रपंच का मिथ्यात्व और अथमतम प्रपंच सत्य यहां पर अथ शब्द पूर्व अपेक्षा जो उत्तरार्थ है प्रपंच का सत्यत्व रूप उस अर्थ में है जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि अथमतम प्रपंच सत्य इत्यत्र पूर्व प्रकृत अर्थात तो पूर्व प्रकृत अर्थ हुआ प्रपंच मिथ्यात्व और उससे उत्तरार्थस्य प्रपंच सत्यत्वस्य सत्य वो प्रपंच सत्यता ये पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा भिन्न अर्थ है विकल्पांतर है इस अर्थ वाला ये अथ शब्द है अथ प्रपंच मत, अथ मतम प्रपंच मिथ्या इत्यादि में तो वहां अथ शब्द का अर्थ पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर यह देखा गया जैसे ऐसे कहते तथा अत्र किन्न अत्र अथा तो ब्रह्म सूत्र में भी अथ शब्द को पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर अर्थक माना जाए पूर्व प्रकृत अर्थ से भिन्न अर्थ का बोधक माना जाए एक प्रश्न हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते है आह पूर्व इति तो भाष्कार भगवान लिखते हैं पूर्व प्रकृत अपेक्षा फलत आनंदरिय अव्यतिर तो अब पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच्च फलत आनंदरिय अव्यतिरेक इससे उस शंका का समाधान भाष्कर भगवान कर रहे हैं ये कहते हैं पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर अर्थ शब्द का जो अर्थ आप लेना चाहते हो वह आनन्तरीय अर्थ से अलग नहीं होगा व्यतिरेक का तो अर्थ है अलग अब व्यतिरेक का अर्थ है अलग नहीं पृथक नहीं अपृथक ही है ने वही आनंतरी अर्थ निकलेगा फलतः उसका आनंतरीय अर्थ ही निकलेगा वो पूर्व प्रकृत वस्तु की अपेक्षा भिन्न वस्तु भिन्न पदार्थ कौन है इसका इसको दिखाना पड़ेगा ना जैसे वहां पर पूर्व प्रकृत अर्थ था उदाहरण में प्रपंच मिथ्यात्व उससे भिन्न अर्थ हुआ प्रपंच सत्यत्व वो हुआ अर्थांतर ऐसे दृष्टांत है वहां यानी दृष्टांत में जैसे वो अन्य अर्थ वो हुआ ऐसे यहां पर पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर कौन है इस पर विचार करते हैं तो विचार करने पर वो आनंदरिय रूप अर्थ ही निकलता है दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता इसलिए वैसा पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर इस ये अर्थ लेंगे तो पर्यवसान अनंतरीय अर्थ में ही निक, हो, होगा अर्थ शब्द का जो उसका प्रसिद्ध अर्थ ही है कोश में बताया हुआ इसलिए आनंतरीय अर्थ ही निकलेगा ये यहां पर कहते हैं कि पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलत आनन्तरीय अव्यतिरेका थोड़ी टीका है इसको देखिए फलत शब्द का अर्थ करते हैं फलस्य से तो जो पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थांतर इस पक्ष का जो फल निकालेंगे तो फल आनन्तरी रूप अर्थ से अलग नहीं निकलेगा ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्व अर्थांतर पूर्व ब्रह्म जिज्ञासाया अर्थ विशेष प्रकृतो नास्ति यस्मा त अर्थातरत्व अथ शब्देन न उचेत यहाँ वाक्य में ग्रंथ के प्रारंभ में ही अथा तो सूत्र है ना तो इसमें तो प्रकृत हो रही है ब्रह्म और ब्रह्म से पूर्व में कोई दूसरा प्रकृत अर्थ नहीं है तो ब्रह्म पूर्वम ब्रह्मजिज्ञाया पूर्व अर्थविशेष प्रकृत नस्थ यस्मा तर्थतर अर्थ शुचेत तो जैसे प्रपंच सत्य यह इस अर्थ से पूर्वम है एक प्रकृत अर्थ है प्रपंच मिथ्या उस पूर्व प्रकृत प्रपंच मिथ्या अर्थ से अर्थांतर अर्थ शब्द का अर्थ निकला और वो कौन है तो प्रपंच सत्य पूर्व अर्थ है ऐसा जैसे वहां है ऐसे कहते यहां पर भी ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व में प्रकृत यदि कोई अर्थ होता और उस पूर्व प्रकृत अर्थ से अर्थांतर ब्रह्म जिज्ञासा रूप अर्थांतर को बताने वाला ये अर्थ शब्द होता ये अर्थ निकलता लेकिन ऐसा कोई ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व में विशेष है नहीं पूर्व प्रकृत ये कहा कि ब्रह्म पूर्वम अर्थ विशेष प्रकृतो नास्ति त अर्थांतरत्व अर्थ शब्दे न उच्चेत तो उस ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थांतरत्व पूर्व प्रकृत अर्थ में बताया जाता ऐसा यत कुत अर्थांतरत्व सूत्रकृता न वक्तव्य और जिस किसी से भी भिन्न अर्थ सूत्रकार नहीं बता सकते इसलिए कहते यत कुत्त अर्थांतरत्व सूत्रक्रिता न वक्तव्यम ब्रह्म में जिस किसी से भी भिन्न रूप अर्थांतरत्व नहीं कहा जा सकता सूत्रकार के द्वारा उसके लिए कोई न कोई प्रकृत अर्थ होना चाहिए क्यों कहते जिस किसी का भी अर्थांतरत्व बताने का कोई फल नहीं है फलाभाव यदि फलस्य जिज्ञासा पदोक्त कर्तव्य विचारस्य फल से जिज्ञापोक्तर्तव्य विचार अपेक्षा यूं प्रकृत तदपेक्षा अस्थाबला प्रकृति तदा उच्यर आन अंतर्भवती हेतु फल भाव ज्ञानाय वाच्यत्वात् तो ये कहते हैं यदि फलस्य कर्तव्य विचारस्य फल से प्रकृतम् विचार अपेक्षा अस्ति इति अपेक्षा अस्तक्षाबला प्रकृत हेतुम आक्षिप्य ततो अर्थांतरत्व उच्यते ये जो ब्रह्म जिज्ञासा पदार्थ हैं वो है लक्षणा से ब्रह्म विचार और वो हैं ब्रह्म विचार एक प्रकार से फल है और ब्रह्म विचार रूप जो फल है कार्य है इस कार्य के फल के साधन के रूप में हेतु के रूप में कोई ना कोई पूर्व प्रकृत रहेगा कारण ब्रह्म विचार कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण कार्य के अव्यहित पूर्व में रहेगा उसे पूर्व प्रकृत कहा जाएगा कार्य का पूर्व प्रकृत होता है कारण और तद अपेक्षा अस्ति अस्थित तो ब्रह्म विचारात्मक फल को उससे अव्यवहित पूर्वत्व रूपे अवस्थित जो उसका कारण है कारण रूप पूर्व प्रकृत पदार्थ उसकी अपेक्षा ब्रह्म विचारात्मक फल को है इसलिए उस कार्य को कारण की अपेक्षा के सामर्थ्य से तद अपेक्षा बलात् प्रकृत हेतु आक्षिप्य तो प्रकृत ब्रह्म विचार का जो कारण है उसका आक्षेप करके तथातरत्व उचते ब्रह्म जिज्ञासा शब्द के अर्थभूत ब्रह्म विचार में उसके कारण की अपेक्षा अर्थांतरत्व यहां पर अर्थ शब्द से बताया जाएगा जा था था। हां, हां। वो बताया जा रहा है ऐसा यदि कहते हैं त तो अर्थांतरत्व उच्चते तदा यानी ऐसा यदि कहते हैं तो क्या होगा अर्थांतरत्व आनातरीय अंतर भवती तब तो ये जो अर्थांतर हो गया वह आनंतरीय में ही अंतर्भूत हो जाएगा कारण की अपेक्षा कार्य में अर्थांतरत्व जो बताया जा रहा है वह आनत रूप अर्थ में ही अंतर्भूत होगा तदा अर्थांतरत्व आनंतरीय अंतर्भवती हेतु फल भाव ज्ञानाय आनन्तर्य से अवश्यम क्योंकि ब्रह्म विचार रूप जो फल है इसका जो पूर्व प्रकृत है कारण उस का, उ, कारण में और ब्रह्म विचार में कार्य कारण भाव की आ, भाव का निर्धारण करने के लिए निश्चय करने के लिए सिद्धि के लिए जानने के लिए क्या होगा कि आनंद जरूरी होगा क्योंकि कार्य कारण में कार्य नियत पूर्ववर्ती ही कारण होता है और कारण के उत्तर में कार्य आता है तो पौरवा पौर्वापर्य आनन्तर्य है क्रम यही तो आनंदर्य है तो यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा पद का अर्थभूत जो ब्रह्म विचार उसे कार्य मान करके और उसके पूर्व प्रकृत कारण का आक्षेप करके उस आक्षेप से आक्षिप्त कारण की अपेक्षा अर्थांतरत्व बताना है तो वह अर्थांतरत्व कार्य कारण का जो पौर्वापर्य रूप आनातर्य है उससे भिन्न नहीं होगा वह आनन्तरिय रूप ही अर्थांतरत्व होगा इसलिए भाष्कार भगवान ने कहा फलतः आनंदरिय अव्यतिर तो ब्रह्मविचा विचार भाष्यस्त फलत शब्द से लेंगे ब्रह्म जिज्ञासा पद का जो लक्ष्यार्थ है ब्रह्म विचार उसे कार्य मान करके उस कार्य का जो आनन्तर्य है यानी अव्यहित पूर्ववर्तित्व तो है कारण में यही अर्थांतरत्व तो है यदि तो तो वह अंतर्भूत होता है है। से भिन्न नहीं है। तो तदा हेतु फल भाव ज्ञानाय वाच्यत्वात् इति उक्ते तस्य हेतुफल भावनावश्यदेतुते तो तस्मात इदम अर्थांतरम इतना मात्र यदि कहते हैं तो इतना कहने मात्र से जिससे अर्थांतर बताया जा रहा है उसमें हेतुत्व की प्रतिति नहीं होती लेकिन तस्मात तस्मात्म अनंतरम कहते हैं तो हेतुत्व की प्रतिति निश्चित होती है कारण के अनंतर कार्य होता है कार्य से अव्य पूर्ववर्ती कारण होता है कारण का लक्षण ही तार्किको ने किया कार्य निहत पूर्ववर्ती कारणम इस दृष्टि से कहते हैं कि इदम् तस्माद अर्थतरम इदम उत्ते तस् हेतुत्व प्रतीत है अर्जवी कहते तस्माइद अंतरम भेतुत्व प्रतीत तस्मात इधम अनंतरम ये कहते हैं तो अनंतरत्व कथन से कार्य कारण भाव जरूर प्रतीत होता है इसलिए यहाँ पर अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस वाक्य में ब्रह्मजिज्ञासा का सीधे सीधे कोई भी अर्थ विशेष तो पूर्व प्रकृत दिख नहीं रहा है तो पूर्व प्रकृत के रूप में ब्रह्मजिज्ञासा पद का अर्थ यहाँ पर जो है उससे पूर्व प्रकृत की अपेक्षा यदि किसी ने किसी वस्तु विशेष को दिखाना है उसकी अपेक्षा पूर्व में तो दिखाना पड़ेगा ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का जो लक्षार्थ है विचार उसका कारण उसका आक्षेप करना पड़ेगा और ये जो आक्षिप्त कारण है ब्रह्म विचार से पूर्ववर्तित्व अनु रूपेण वह पूर्व प्रकृत पदार्थ है और उसकी अपेक्षा अर्थांतर ऐसा यदि कहा जा रहा है तो तो आनातरी ही होगा ये यहां पर कहा गया क्योंकि कार्य कारण भाव का ज्ञापन करने के लिए वहां पर आनंतरीय रूप अर्थ की आवश्यकता है खाली अर्थांतर कहने मात्र से ब्रह्म विचार से अर्थांतर है कोई ब्रह्म विचार जो वस्तु वह ब्रह्म विचार का कारण ही होगी ये प्रतीत नहीं होगा लेकिन ब्रह्म विचार फलाने वस्तु से अनंतर है ये कहने से कारणत्व तो उस वस्तु में जरूर प्रतीत होता है इस दृष्टि से यहां पर कहा कि पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलत अनंतर्य अव्यतिरिक भाष्य में भाषकर भगवान ने न अस्वात्तरो गौ इत्यत्र हेतुत्व भानापत्ति वाचम कहते हैं यदि आप ये कहते हो कि इदम् अनंतरम कहने से कार्यकारण भाव जरूर प्रतीत होता है तब तो अस्वात्न्तरो गौ अश्व के अनंतर गौ है ये कहने से अश्व का अनंत गौ में बताने मात्र से गौ में में कार्य अश्व अश्व का का कार्यत्व और का कारणत्व प्रतीत होना चाहिए प्रतीत होने की आपत्ति आएगी तो ये कह रहे हैं कि अस्वाद अनंतरो गौ इत्यत्र हेतुत्व भानापत्ति इति नचवाचम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्यों कि तयोर तयोर्देश काल तो व्यवधानेन आनन्तर्यस्य अख्यवाद अश्वाद अनातर गौ यहाँ पर जो अश्व का गौ में आनंतरीय बताया जा रहा है वह मुख्य आनंतरीय नहीं है मुख्य आनातर्य होता है कार्य कारण का ही और यहाँ तो आ, देश और काल का व्यवधान होने से अश्वात अनंतरह गौ इत्यादि में व्यवधान होने के कारण वो अमुख्य अनंतर्य है जहां मुख्य अनंतर्य होगा वहां कार्य कारण भाव जरूर प्रतीत होगा ये यहां पर कहते हैं कि तयोर देशत कालो तो वह व्यवधान तयो से लेना अश्व और गौ को इन दोनों का देश और काल से व्यवधान होने के कारण अनंतर्य मुख्य नहीं माना जाएगा अतः सामग्री फलयो रेव मुख्यम आनंतरियम तो कार्य कारण में ही सामग्री कारण कलाप और फल यानी कार्य इन दोनों में ही कार्य कारण में ही मुख्य आनंतरीय माना जाता है व्यवधान न होने से अव्यवधान तस्मिन उक्ते वो जो मुख्य आनंतरीय रूप अर्थ कहा जाएगा तो फिर ब्रह्म विचार का कारण वो अर्थात ही आ जाएगा ते तस्मिन उत्ते सती अर्थांतरत्व न वाच्यम वो जो मुख्य आनंतरीय है उसके कहे जाने पर अर्थ शब्द यदि उसका वाचक हो जाएगा तो फिर अर्थांतरत्व को अलग से कहने की जरूरत नहीं है तो उक्ते उ अर्थातरत्व न वाच्यम ज्ञातवात इति भावः वो जो अर्थांतरत्व है वो कारण कार्य की अपेक्षा अर्थांतरत्व कार, कारण में वो ज्ञात ही हो जाता है इसलिए वो पूर्व प्रकृत अपेक्षा वस्तुअतर अर्थ में अर्थ शब्द को मानना ये निरर्थक हो जाएगा वैफल्याच और इति भाव ये कहा ये जो पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलत आनन्तरी अव्यतिर भाष्य वाक्य है इसका अन्वय बता रहे हैं टीकाकार किस किस प्रकार करना है भाष्य में जो फलत शब्द है उसका अर्थ है सार्विभक्तिक तहसील होने से तहसील हुआ है सार्विभक्तिक इसलिए फलतः शब्द का फलस्य। तो फलस्य और वो फल को पर विचार ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का लक्ष्य वो है फल तो फलस्य विचारस्य विचार फलतः फलत शब्द काला विचार पूर्व प्रकृत हेतुअपेक्षाया वह पूर्व प्रकृत शब्द का अर्थ निकला हेतु तो पूर्व प्रकृत जो हेतु है उस हेतु की अपेक्षाया बलात्नी पूर्व कारण की अपेक्षा के सामर्थ्य से क्या हुआ आ, यद अर्थांतरत्व यानी ब्रह्म विचार में जो अर्थांतरत्व है वह तस्य आनातरीय अभेदात तो वो आनातरिय से अभिन्न ही है भिन्न नहीं है, भिन नहीं है। आनंतर अभेदात न पृथक अथ शब्दार्थत्व इसलिए वो अर्थांतरत्व ब्रह्म विचार के कारण का अर्थांतरत्व ये कोई आनंतरिय से अलग अर्थ शब्द का अर्थ नहीं होगा ये यहां कहा न पृथक अथ शब्दार्थत्व किसमें पृथक अर्थ शब्दार्थत्व तो नहीं है तो ब्रह्म विचार के कारण में अर्थांतरत्व रूप जो अर्थ हैं, यहां पर लिया जा रहा है उसमें आनन्तर्य का आनंतर्य, आनंतर्य में ही उसका अंतर्भाव होने से आनंतर्य से अभेद होने से कोई अलग अर्थ नहीं निकला हम जो अर्थ बता रहे हैं आनंतरिय रूप अर्थ उस आनतरूप अर्थ से अलग अर्थ नहीं निकलेगा पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थांतरूप अर्थ में प्रयुक्त अर्थ शब्द को मानेंगे तो भी वो आनंद अर्थ निकलेगा फलत तो तस् तो पृथक अथ न पृथक अथ इति अध्यारित्य भाष्यम योजनीयम इस प्रकार भाष्य का अन्वय करना यदवा इत्यादि से एक प्रकारांतर से भी इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं